श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम प्रथमस्कंध अथ नवध्याय युधिष्ठरादि का भीमजी के पास जाना और भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्मी का प्राण त्याग करना शोतवाच ये भेद प्रजाद्रोहासर्वधर्मा विवर्सया तथो नागाज तेव्रत पथत सूर्य कहते हैं इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की जहां विस्म पितामह से सरसैया पर पड़े हुए थे तदाते ते भ्रातर सर्वे सदस्व स्वर्णभूषित अन्गतचंद्र थे विप्रा भ्यासौम्याथा सोनका दृश्यों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया उनके साथ व्यास धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे भगवान रथे न सतन जया तैर्य रोचत नो अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हो दृष्टवा भीष्म अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भिष्पतामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया तत् ब्रह्म सर्वे देवर्षय से सप्तम तत्रा युम भरतपुंगवम्। पुंगवम जी उसी समय भरत वंशियों के गौरव रूप भिष्मतामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षि वहाँ आए पर्वतो भगवान पर्व नारदो धौम्यो भगवान्धराय बृहदसो भरद्वाज शशिषणुुका वसीष्ठ इंद्र प्रमदस्थ गृहसमदिता कक्षीवान्गौतमोत्रीश कौशिकोथ सुदर्शन अने मुनियो ब्रम्ह ब्रमरा मला शिष्य रूपिता आ जगमुहु कश्यपांगीरसादय पर्वत नारद हौम भगवान व्यास बृहदस्व भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुरामजी वशिष्ठ इंद्रप्रमद त्रित गृस्मद अशीत गौतम अत्रि विश्वामित्र सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे तान समेता महाभागा वसोत्तम महा। पूजया मास काल धर्म को और देशकाल के विभाग को कहा किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथो यथायोग्य सत्कार किया च कृष्ण जगदीश्वर पूजया श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की पांडुपुत्रानुपासी प्रसृह प्रेम संगतान अभ्या चष्टान भूते न पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ विष्पितामा के पास बैठ गए उन्हें देखकर विष्णितामा की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई उन्होंने उनसे कहा अहो कष्ट महो न्याय यद्योयम धर्मनंदना जीवितुम नारत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाह धर्मपुत्रो हाय हाय यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे संस्थित तीरथे पाण्डव प्रथा बाल यस्मत युष्मते बहुन क्लेन प्राप्ता तो कवती मोह अतिरथि पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े सर्व कालकृत मन भवताम च यद सपालो यद बसे को भाजोरी भ घना बलि जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं वैसे ही लोकपालों के सही सारा संसार काल भगवान के अधीन है मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं वे सब उन्हीं की लीला है यत्र धर्म सुतो राजा गधा पाणी कृष्णोंडिव चापम सुहृत कृष्ण ततो विपत नहीं तो जहां साक्षात् धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो गदाधारी भीमसेन और धनुधारी अर्जुन रक्षा का, का काम कर रहे हो गांडीव धनुष हो और स्वयं कृष्ण सुहृद हो भला वहां भी विपत्ति की संभावना है पुमान पुमा विधिषिम ये काल कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं तस्मादतंत्र तो नाथ नाथ पाही प्रजा प्रभो युद्धि संसार की ये सब घटनाएँ परीक्षा के अधीन है उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो ऐ सबई भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोह्यन माह्यालोकम गूढ़ स्रते विष्णु विष्णु ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदवंशों में छिपकर लीला कर रहे हैं अशनुभाव भगवान वेद गुज्य तम शिव देवरषि नारद साक्षात भगवान कपिलोन इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर देवर नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं यम मन्थे मातुले यम प्रियम मित्रम सारथिम् उन्हें जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है वे स्वयं परमात्मा हैं सर्वात्म समृष्ट यदयसानहंकृते तत्तम मतिवय समय निर्वध्य न क्वचिन इस सर्वात्मा समदर्शी अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊँचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती तथापि एक भक्तिपूपानुकंपित यमे संस्त साक्षाकृष्णो दर्शन आगता यदि युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है भक्त्या मनोजस्मिवाचा यन नाम कीर्तयन त्यजन कले वरम जोगी काम करम भीम भगवत भगवत्परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं स देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम जाव दिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासोचनोल मुखाम बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिसका और लोगों के को केवल ध्यान में दर्शन होता है तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूँ सुतवाचम युधिष्ठि करण शयानम सरपंजरे अपरिचद्धान धर्मान चाषण सूर्य जी कहते हैं युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए विष्पिताम से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे पुरुष स्वभाव विहिता वर्णन यथाश्रम वैराग्य वैराग्यरागोपाधिभ्याम तो भयलक्षण दानधर्माज्यधर्मा मोक्षधर्मा विभाग स्त्रीधर्मा भगवधर्मा साम सव्यास धर्मा काम मोक्षाश्चोपाया मूल नाख्यानेसेशनयामास तब तत्वेता पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवित्त रूप विविध धर्म दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म और भगवत धर्म इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया सौनक जी इनके साथ ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग सह वर्णन किया धर्म प्रवधत तक प्रत्युपस्थित यो योगिन्द मृत्यो वाचितायण विज इस प्रकार धर्म का प्रवर्तन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुँचा जैसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत भगवतपरायण योगी लोग चाह करते हैं तदोपसंहृत ग्रह सहस्रणी विमुक्त संगम आदिष्णतपटे चतुर्भुज पुरा स्थित मिलित दिग्व्यधारय उस समय हजारों रथियों के नेता भिस् पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्रीकृष्ण में लगा दिया भगवान श्रीकृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था विष्णुजी की आँखें उसी पर एक टक लग गईं विशुद्धयाधारणताशुभ तदीक्ष यथा युध व्यथ निविद सर्वेन्द्रिय भृत्य विभ्रम तोनम उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों के वृत्त विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की श्री भीष्म यतिमतिरूपकता तृष्णा भगवती सातवे विभुमने सुखमुपगते हम प्रकृति मुपेयथे यद प्रवाह भीष्मजी ने कहा अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है यद वंशिरोमणि अनंत भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में, में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है त्रिभुवन कमनम तमहल रवि कर गौरवरा अम्बरम दताने वपूरलहातालनाब्जम विजय सखेर तीरस्तु मेनवध्या जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदेश मुख पर घुंघराले ललके अलके लटकती रहती है उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में, में मेरी निष्कपट प्राप्ति हो योधे तुरम प्रभे स्वग कचलुलदम श्रमवारस्ते ममाशित सर विभेद्यमारिल कवचे स्तु कृष्ण आत्मा मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभा छो महान हो रही थी मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींद रहा था उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए सपद ही सखी बचो निशम्य बद्धे निज परोर बल योरथम निवेश ऋतवती परथय निकाय रक्षणाम ऋतवती पार्थ सखे रति ममासू अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में, में मेरी परम प्रीति हो व्यवहिता प्रतनामुखम निरीक्ष स्वजन बधा द्विमुख से दोष बुद्धिया कुमति महरम धात्म विद्या यश्चरण रि परम से तत्मे स्तोम अर्जुन ने जब दूसरे कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वश से विमुख हो गया उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे स्विगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिक म्लुतौरथरण चलदुर हरिव हंत मंग तरीय मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्रीकृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा कर छोड़ूंगा उसे सत्य एवं ऊची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी सीताद छतझम परिप्लुतम आतताइनों में प्रसम अभी सारम भद्भार्थम भगवत में भगवान गतिर मुकुंद मुझे आता ताई ने तीखे भाड़ मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवसलता से परिपूर्ण थे मेरी एकमात्र गति हो आश्रय हो विजयरथ कुटुम्ब आ तत्मी भगवती रथिता स्वरूप अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा तो महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनके इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारुप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए उन्हीं परमार्थ पार्थ पार्थसारथी भगवान श्रीकृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो ललित गति विलास वलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित रुमान कृत मनुकृत्य उन्मदाधार प्रकृति मगन किल जिनकी लटकीली सुंदर चाल युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियाँ लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनके लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो मुनिगणन नृपवर्य संगकुलत सदसी युधिष्ठि राजसूय एशाम अर्ण मुपेद इ्षण मम धृतिगोचर एस आविरात्मा समय युधिष्ठिर का राजसुयज्ञ हो रहा था मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्रीकृष्ण की मेरे आँखों के सामने पूजा हुई थी वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं समी ममहम अजम शरीर भाज हृदय हृदय धिष्ठित आत्मकलिता प्रतिदमिव नैकधारक कम। समिगत जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं वैसे ही अजन्मा भगवान श्रीकृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है ही उन्हें इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो जा हो गया हूँ सुतवाच कृष्ण एव भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति आत्म आत्मना आत्म्यात्मावेश्वास उपहार मत सूजी कहते हैं इस प्रकार भीष पितामह ने मनवाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया उनके प्राण वही विलीन हो गए और वे शांत हो गए सम्पद्यमान भीष्म निष्कल सर्वे बभूस्ते तो वयांशि व्य उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दीन के बीत जाने पर पक्षियों का कलर शांत हो जाता है तत्र द्वयो ने दुर्देवमान वादिता सशंसो साधवो राग्याम खाद पेतो पुष्पृष्ट उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी तस् निर्हरणादी संपरे तस् भागव युधिष्ठि कार्य मुहूर्त दुखिता सौनगे युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्ठि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे मग्न हो गए तुष्टपुरु योगा कृष्ण तद्गुहनाम तदस्ते कृष्णहृद्वासमान पुनः उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्य में नाम ले लेकर स्तुति की इसके पश्चात अपने हृदयों की श्रीकृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए तथो युधिष्ठिरो ग्वा सह कृष्णो गजावयम पितरम स्वान्त महा स गांधारीम चपस्वि तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्िनापुर चले आए और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वनी गांधारी को ढाढ़ बँधाया पिताचानुमतो राजा वासुदेवा अनुमोदिता चकार राज्यम धर्मेण पितृपैत्रहम विभोतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्रीकृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम श्याम प्रथम स्कंदे युधिष्ठिराज्य प्रलंभो नाम नवध्याय